भावार्थ जिस विद्या और विनय से युक्त राजा को सब प्रकार प्रशंसा प्राप्त होवे वही प्रजा को नियम युक्त कर सके भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो राजा स्त्री की कामना करते हुए पत के सदृश प्रजा की वाणियों को सुनके न्याय करता और ऐश्वर्य को धारण करता है वह राज्य में पूज्य होता है भावारथ जो धनाढ्य जनों को प्राप्त होकर असंख्य पदार्थों की याचना करते हैं वे थोड़ा पाते हैं और जो याचना नहीं करते वे बहुत पाते हैं भावारथ हे धनाढ्य आपके समीप से हम लोग गौ आदि पदार्थों को प्राप्त होकर औरों के लिए देते हैं और हम लोगों का धन आपको प्राप्त हो भावार्थ जो मनुष्य बहुत देने वाला होता है उसके मित्र बहुत होते हैं भावार्थ जो बहुत देने वाला है वही प्रशंसा को प्राप्त होता है और जो थोड़ा देने वाला वह नहीं इस प्रकार प्रशंसित होता है भावार्थ जो इस संसार में बहुत देने वाला होता है वही संपूर्ण दिशाओं में कीर्ति युक्त होता है भावार्थ हे जिज्ञासु ज्ञान को चाहने वाले दो अध्यापक और उपदेशक को पाकर पुरुषार्थ से विद्या और उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर आलस्य मत कर भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान अधिक वा न्यून विज्ञान में वाकाम में सुशोभित हों वे जगत के बीच कल्याण करने वाले हों भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक शीतोष्ण देश निवासी मुझको पढ़ा और उपदेश दे सकते हैं वे सदैव मुझसे सत्कार करने योग्य होते हैं इस सुक्त में इंद्र राजा प्रजा अध्यापक और उपदेशक के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह ऋग्वेद संहिता के तीसरे अष्टक में छठा अध्याय तीसवां वर्ग और चतुर्थ मंडल में 32वां सुक्त और तीसरा अनुवाद पूरा हुआ अथ तृतीयाष्टके सप्तमो अध्याय आरंभ ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव अब 11 ऋचा वाले 35वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पुरुष जैसे त्रसरेणु वायु से क्रिया को निरंतर करते हैं वैसे ही विद्वानों से विद्या को प्राप्त होकर पुरुषार्थ सदा करते हैं वे सर्व विद्याओं से युक्त सुंदर वाणी को प्राप्त होते हैं अब माता-पिता आदि के शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य बाल्यावस्था में 5वें वर्ष से माता की शिक्षा और 8वें वर्ष से पिता की शिक्षा को और 38 वर्ष पर्यंत आचार्य की शिक्षा को ग्रहण करते हैं वे ही विद्वान बुद्धिमान धार्मिक बहुत काल पर्यंत जीने और संसार के कल्याण करने वाले होते हैं फिर माता-पिता से शिक्षा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो पितृजन अपने संतानों को अतिकाल पर्यंत ब्रह्मचर्य से उत्तम स्वभाव और विद्या युक्त करते हैं वे उन संतानों की सेवा से फिर भी वृद्ध हुए युवावस्था वालों के सदृश होते हैं भावार्थ जो विद्वान पितृजन अपने संतानों को ब्रह्मचर्य और विद्या से विद्या बल और उत्तम गुण और कर्मों के आचरण युक्त करते हैं वे अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं अब मनुष्य गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ बंधुजन विद्वान होकर परस्पर वार्तालाप करें कि जैसे बड़ा आज्ञा करे वैसे छोटा और जैसे छोटा कहे वैसे ही जेष्ठ आचरण करें जैसे इस मंत्र में कनयान यह कर्तृपद एकवचनांत और किणवाम यह बहुवचनांत क्रिया नहीं संगत होते हैं ऐसा जानना चाहिए अर्थात अहं कर्ता की योग्यता में वयं कर्ता के पक्ष से योजना कर समझना चाहिए अथवा जैसे हम लोग परस्पर वार्ता लाभ करें वैसे ही आप लोगों को भी परस्पर वारता लाप करना चाहिए और जिस प्रकार सत्य और प्रशंसित वचन होवे उसी प्रकार सब को बोलना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि इस संसार में यथार्थ वक्ताओं का अनुकरण करके जैसे क्रम से वर्तव कर दिन वर्षा ऋतु को प्राप्त होते हैं वैसे ही क्रम से कर्म उपासना और ज्ञान सत्य भाषण आदि को बढ़ा के धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध कराते हैं यह जानें फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है विद्वान जन जैसे सोते हुओं को चीता के जगाते हैं वैसे ही अद्विधवानों को उत्तम शिक्षा दे विद्वान करके आनंद देवें फिर मनुष्य गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य पहले विद्या को और फिर हस्त क्रिया को ग्रहण करके उत्तम आचरण वाले होते हुए आत्म संबंधी और बाहर से विशेष ज्ञान को उत्तम प्रकार जांच के शिल्प विद्या संबंधी कार्यों को करते हैं वे बुद्धिमान होते हुए ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य इस संसार में सृष्टिष्ट पदार्थों की उत्तम परीक्षा से संयोग और विभाग के द्वारा श्रेष्ठ पदार्थ और कार्यों को करते हैं वे विद्वानों में श्रेष्ठ और अत्यंत धनी होते हैं फिर विद्व दिशा को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों आप लोग सृष्टि के क्रम से पदार्थ विद्याओं को प्राप्त होकर अन्य जनों को बोध कराके अपने सदृश करके धनाध्य करो भावार्थ जो जन वर्तमान समय में यथार्थ पुरुषार्थ को करते हैं वे धनपति होते हैं और जो विद्वानों के संग को नहीं करते हैं वे धन से रहित हुए दारिद्र्य को भजते हैं इस सुक्त में विद्वान माता-पिता और मनुष्यों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 33वां सुक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 34वें सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में मेधावी बुद्धिमान के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे आप लोगों को आनंद प्राप्त होवे वैसे ही कर्म और बुद्ध की वृद्धि को करो और व्यापक ईश्वर की उपासना भी करो भावार्थ जो दूसरे विद्या रूप जन्म के होने पर प्राप्त विद्या रूप यौवना अवस्था युक्त होते हैं वे विद्वान होकर विद्वानों से मित्रता करते हैं और अविद्यानों के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं भावार्थ हे बुद्धिमान विद्यार्थी जनों जो आप लोगों के लिए विद्या देवे उनकी कपट रहित प्रीति से सेवा करो और जितेंद्रिय होकर यथार्थ विद्या को प्राप्त होओ भावार्थ हे मनुष्यों जिन लोगों के समीप से विद्या आप लोग ग्रहण करें उनके लिए रत्न दो जिससे दोनों जगह विद्या और ऐश्वर्य बढ़े भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि ऐसी इच्छा नित्य करें कि हम लोगों को यथार्थ वक्ता विद्वान लोग प्राप्त हों और दिन रात्रि ऐश्वर्य की प्राप्ति होवे जैसे नवीन विवाहाश्रम का सेवन करते हैं वैसे ही स्त्री और पुरुष गृह के कर्तव्यों का सेवन करें भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर मित्रता कर शरीर और आत्मा का बल बढ़ा विद्या धन रूप ऐश्वर्य को प्राप्त हों उसकी उत्तम प्रकार रक्षा कर और बढ़ा के इससे सबको सुखी करें भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग श्रेष्ठ पुरुषों के मेल से ऐश्वर्य की उन्नति करो और जो विनाश के पहले और ऋतुओं में रक्षा करते हैं और जो अपनी स्त्री प्रतिबद्धता होती है उन मनुष्यों और उस स्त्री के साथ तुल्य प्रीति सुख दुख और लाभ का सेवन करते हुए सबके प्रिय हो भावार्थ जो मनुष्य पूर्ण विद्वानों के साथ मेल करके पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे विमान आदि को रच के मेघमंडल वा उसके ऊपर समुद्र और नदियों में सुख से विहार करने के योग्य होते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्या और सतपुरुषों का संग वृद्धों का संग, ईवन और अपने समीप प्राप्तों की रक्षा करके अपने संतानों को श्रेष्ठ करें वे विस्तार युक्त सुख को प्राप्त होवें भावार्थ हे विद्वानों आप लोग जिनके लिए सिद्ध करने योग्य पदार्थ से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देते हैं वे सुपात्रों के लिए दान देने की प्रशंसा करते हैं भावार्थ जो लोभ आदि दोषों से रहित हुए राजा और प्रजा जनों के साथ मिलकर ग्रहास्त्रम के व्यवहार की उन्नति करते हैं वे कहीं त्रशक्त नहीं होते हैं इस सुक्त में मेधावी के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 34वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ